नारायण रघुनाथ की त्रतमस्तकांजलि बाष्परि परिपूर्ण लोचनम मूतिमत राक्षक नाते मधुरं मधुर स्व मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति विदिया प्रयच पर कोमल कूजयन वेणु श्यामलोय कुदवेद्यं वेद पर्रह्म भासता हृदय मम कू जम राति मधुरम मधुराक्षर आरू्य कविता शाख वे वाकिलकलोल फल शुक मुखाजमृत द्रव संयुत पिबत भागवतम रसमल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 राधा राधारमण हरि गोविंदा जय जय श्रीवृंदवन विहरी लाल की जय नमो मधुभ्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायणा नारायणा नारायणा ममैवामशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनंद्रििया प्रकृतिस्थान कर्षति शरीरम यदवापनोंुत्क्रामती गृहीतायुर्गंधाशा श्रोत्र चक्षुस्पर्शन च्राणमे च अठष्ठा मन विषयानुपसेवते नारायण समस्थरणीयृंद विद्वृंद एवं भक्तिमती माताओ प्रकृति स्थान कर सती जीव उत्क्रमण का काल समुपस्थित होने पर ज्ञानेन्द्रियों के सहित अंतकरण को उसके अभिव्यंजक संस्थान से करषित कर लेता है जिस प्रकार पवन पुष्प निष्ठ गंध को कर्षित करने में समर्थ है उसी प्रकार यह जीव इंद्रियों के सहित अंतकरण को उनके अभिव्यंजक संस्थान गोलक जिसमें वे सन्निहित रहते हैं उसे कर्षित कर लेता है कब जब इस शरीर में भोग देने वाले प्रारब्ध का क्षय हो जाता है और देहांतर को प्राप्त कराने वाले अभुक्त कर्म मुख हो जाते हैं तब यहां एक नियम चरितार्थ होता है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 बादल और बल्ब आदि के तारतम्य से अभिव्यंग विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है अतः अभिव्यंजक संस्थान को अभिव्यक्ति के अनुकूल बनाए रखने का दायित्व तो साधकों के ऊपर है स्फुट और अधिक से अधिक अभिव्यक्ति अभिव्यंजक संस्थान के अधीन है अतः साधकों का यह दायित्व तो होता है कि वे अभिव्यंजक संस्थान को सदा इस योग्य बनाए रखें कि अभिव्यंग की अधिक से अधिक और स्फुट अभिव्यक्ति हो सके या जो हमारा आपका स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है पंचकर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच, पंच प्राण और अंतःकरण चतुष्ट का समेत स्वरूप सूक्ष्म शरीर है उसी को लिंग शरीर कहते हैं कल प्रतिपादन किया गया था लक्षण अनुमापक है अनुमाप लिंग का अर्थ होता है सूचक जैसे धुवे की अखंड धारा को देखकर अग्नि का अनुमान होता है उसी प्रकार कर्ण के द्वारा उसके प्रयोगता कर्ता का अनुमान होता है जो कि जीव है तो स्थूल शरीर में कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान इसके बाह्य भाग में सन्निहित हैं और स्थूल शरीर का जो अभ्यंतर भाग है उसमें प्राणों के सहित अंतकरण को अभिव्यक्त करने के संस्थान है प्राण अपान व्यान उदान समान पांच प्राणों के मुख्य प्रभेद होते हैं नागकूर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय ये पांच उप प्राण हैं त्रिशिख तो ब्राह्मणोपनिषद आदि में कारण भेद से प्राण में भेद का तथ्य प्रकाशित किया गया है पंच पंचकर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चौदह कारण हैं अतः चौदह प्राणों का निरूपण किया गया है प्राण के चतुर्दश होते हैं मुख्य रूप से मुख्य प्राण ही प्राण है लेकिन अवान्तर वेद को लेकर प्राण अपान व्यान उदान समान ये पांच प्रभेद हैं उपप्राण नाग कर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय हैं। और चार अन्य प्राण भी हैं जिनका निरूपण उपनिषदों में है जैसे कि मैंने ब्राह्मण उपनिषद का नाम लिया सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है कारण शरीर की स्फुट अभिव्यक्ति सुसुप्ति में होती है गाढ़ी नींद में तो कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है कारण शरीर के कारण ही सच्चिदानंद तत्व जीव रूप से स्फुरित होता है विशेषकर सुसुप्ति दशा में जीव का मौलिक स्वरूप अभिव्यक्त होता है जीव शिव स्वरूप परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है इस प्रकार से गोलक या अभिव्यंजक संस्थान की मीमांसा बहुत सूक्ष्म हो जाती स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों शरीर अभिव्यंजक संस्थान होते हैं और अंत में जीव भी ब्रह्मस्थ या तुरीय का अभिव्यंजक संस्थान सिद्ध होता है तत्वस्य इत्यादि महावाक्यों में पदार्थों के शोधन की विधा है इस दृष्टि से विचार करने पर तुम पदार्थ या हमर्थ भी अपने शोधित स्वरूप का अभिव्यंजक संस्थान है उसका विभु अद्वय रूप ही ब्रह्म है इस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म प्रत्यगात्मा होकर स्फुट हो रहा है यह प्रत्यगात्मा सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में और ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच अध्यस्त है या वेदांतों का चरम सिद्धांत है उत्क्रमण को लेकर कई प्रकार की मीमांसा है उसमें शरीरम यदवापुनौत युत्क्रामतीश्वर है गृह द्वैता नि संयाति वायुर्गंधा निवासया आगे का श्लोक है भगवत पा शंकराचार्य जी ने प्रकृति स्थान में सन्निहित प्रकृति का जो अर्थ किया वही आगे के वचन को लेकर युक्त परिलक्षित होता है क्योंकि संगत साधते समय श्री नीलकंठ जी ने श्री श्रीधर स्वामी जी ने और श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने भी वही भाव व्यक्त किया है तो शंकराचार्य जी का जो पक्ष है वह वचन के सर्वथा अनुरूप है जिस स्तर का प्रसंग है उस स्तर से शंकराचार्य जी ने अर्थ किया न्यून या अतिरिक्त अर्थ नहीं किया कर्म कांड से भी हमको शिक्षा मिलती है उसमें न्यूनता भी दोष है अतिरिक्तता भी दोष है न्यूनातिरिक्त दोनों दोष है तो अर्थ करते समय सावधान रहना पड़ता है कि स्तर प्रसंग से निरूपण न्यून ना हो जाए और प्रसंग से अतिरिक्त ना हो जाए वृहत ना हो जाए प्रसंग का अतिक्रमण करके कोई तथ्य प्रकाशित करना हो तो श्रोताओं को पाठकों को पहले सावधान करना चाहिए नहीं तो वो समझ लेंगे कि प्रसंग ही ऐसा है तो उनकी हानि होगी उनका हित तो होगा इस दृष्टि से हमने कहा, जैसे कर्म कांड में न्यूनातिरिक्त दोनों दोष है इसी प्रकार दर्शन शास्त्र में भी प्रसंग का उल्लंघन भी दोष है और प्रसंग से अवर न्यून निरूपण भी दोष है यथावत प्रतिपादन होना चाहिए भाष्योत्कर्ष दीपिका के माध्यम से यह तथ्य प्रकाशित होता है यहाँ एक नियम है जो भाष्योत्कर्ष दीपिका कार भगवान शंकराचार्य जी के वचन के समर्थन में समुदृत किया पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है बहुत से ऐसे वचन है वेदांत में इस तथ्य को भूल कर टीकाकारों ने बहुत भूल की उदाहरण के लिए टीकाकारों पर दोषारोपण का भाव नहीं है लेकिन स्वयं को और श्रोताओं को सावधान करने में तात्पर्य अवश्य है प्रमाद तो प्रमाद है आपको हंसाने के लिए प्राय हमारे प्रवचन में लोग हंसी नहीं आती न रोना आता है रोना दो कारणों से नहीं आता इतना हृदय कठोर है राष्ट्र की दुर्भदशा का कितना भी वर्णन करें लोगों को रोना ही नहीं आता पचा लेते हजम कर लेते कुछ व्याप्ता ही नहीं है दूसरी बात है कि हमारे प्रवचन में रोने की कोई सामग्री नहीं होती हंसने की कोई सामग्री नहीं होती तो निराश प्रवचन होता है एक प्रकार से रसस्वरूप परमात्मा का प्रतिपादन करने के लिए जो शास्त्र सम्मत शैली है शांत रस उसी में हम प्रवचन करते हैं लेकिन उसमें वीर रस का उद्रेक होता है शांत रस का प्रतिपादन करते समय भी उसमें या वीर रस का सन्निवेश होता है हमारे प्रवचन की कोई समीक्षा करी चर्चा है कि मैं स्वयं ही कर लू <laughs> तो हमने एक संकेत किया अब तो लगभग 10 बारह हजार पृष्ठ कंपोज कर चुके होंगे कम से कम कंप्यूटर पर लेकिन तीन साल पहले तक उंगली कहीं की कहीं चली जाती थी अंग्रेजी में डांट पड़ती थी ये क्या कर रहे हो कंप्यूटर <laughs> से अंग्रेजी में एक वाक्य आता था डांट पड़ती थी ये क्या कर रहे हो तो हम उससे विनोद करते थे सात्विक काम करना छोड़ के मैं यह पता नहीं है कि ये शंकराचार्य की उंगली है ये उंगलियां शंकराचार्य की फिर मैं कंप्यूटर की ओर से स्वयं उत्तर देता था उंगली चाहे शंकराचार्य की हो या किसी की हो जो भूल करेगा उसे डांट पड़ेगी राष्ट्रपति फिसले तो फिसले मजदूर फिसले तो फिसले जो फिसलेगा उसको तो कष्ट मिलेगा ही तो बहुत बढ़िया स्वयं मैं कंप्यूटर की ओर से उत्तर देता था उंगली चाहे शंकराचार्य की हो किसी की हो जो भूल करेगा उसे डांट पड़ेगी अब तीन साल से ऐसा नहीं होता अभ्यास बहुत हो गया तो हमने क्या संकेत किया पंच कर्मेन्द्रियों का जब वर्णन होता है तो आरस ग्रंथों में प्राय पायु फिर उपस्थ का नाम आता है यही ना पायुपस्थ अंतिम जो जो कर्मेन्द्रिया है वायु उपस्थ गोदा और लिंग क्रम यह हुआ पाठक क्रम अब टीकाकारों ने अर्थ भी ऐसे ही कर दिया अर्थक क्रम में भी यही बैठा दिया भूल हो गई बहुत बड़ी भूल है या लेकिन अच्छे अच्छे टीकाकारों से यह भूल हुई है टीकाकारों से भूल हुई है तो वक्ताओं से तो भूल स्वाभाविक है वक्ता प्राय टीका पर विश्वास करके प्रवचन करते हैं अनुगमन करते हैं टीकाकार ने कोई भूल कर दी तो उनके अनुगमन करने वाले लेखक तो भूल करेंगे ही पाठक तो भूल करेंगे ही वक्ता भूल करेंगे उसमें यह होता है ये जो हमारे पास पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, ये क्या हैं? भौतिक हैं। एक एक भूत के एक एक गुण को ग्रहण करने वाली है एक एक इंद्रिय और कौन सी इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय सत्वात संजायत ज्ञानम इसका नाम ज्ञानेंद्रिय क्यों क्या है विषय का ग्रहण कर ले तो ज्ञानेंद्रिय और विषय का विसर्जन करे तो राजा कर्मणि भारत कर्मेन्द्रीय आज प्रक्रिया प्रधान प्रवचन है कल और पिछले दिनों सिद्धांतक प्रधान प्रवचन था या प्रक्रिया प्रधान तो जैसे आकाश का गुण होता है शब्द शब्द का ग्रहण जिस इंद्रिय से होता है उस अतीन्द्रिय इंद्रिय का नाम है श्रोत्र कान ठीक है तो अनुमान करने की आवश्यकता है कि आकाश के गुण का ग्रहण जिस इंद्रिय से होता है उसे आकाश का कार्य अवश्य होना चाहिए अपंगलोपनिषद के अनुसार अपीकृत आकाश के एक वट आचार सात्विक अंश से अतन्द्रिय श्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति होती है या हुई है एक प्रक्रिया बन गई स्रोत्र इंद्रिय आकाश का कार्य है क्यों आकाश के गुण को ग्रहण करने में समर्थ है ग्रहण यहां से हुआ शब्द का विन्यास त्याग विसर्जन वाक के द्वारा होता है तो अनुमान यह है आकाश के गुण का विसर्जन या त्याग करने वाली जो कर्मेन्द्रीय है वो भी आकाश का कार्य होना उसे भी आकाश का कार्य होना चाहिए अब प्रक्रिया क्या बनेगी अपीकृत आकाश के एक वटाचार राजस अंश से अतिय वाक इंद्रिय की अभिव्यक्ति होती है राजा कर्मणि भारत गीता का चौदाह आध्याय या जो पैंगलोपनिषद की प्रक्रिया है आजकल के वेदांतियों को प्रायः पता नहीं है उनके ग्रंथों में इसकी, इसका कहीं उल्लेख नहीं कमी यह हो गई कि 108 उपनिषद पढ़ने वाले नहीं रह गए अब तो धीरे धीरे 10 12 उपनिषद पढ़ने वाले भी नहीं रह गए इससे विद्या का ह्रास हो रहा है यहाँ जो उपस्थित व्यक्ति हैं उनको छोड़कर विद्या से विद्वेश हो और विद्वान होकर पूजने की भावना हो तो झटपट कथावाचक बन जाओ सीधी बात विद्या से विद्वेष हो और झटपट विद्वान बन के पूजने की भावना हो तो आजकल कथावाचक बन जाओ एक लगभग 60-50-40 घंटे की सामग्री वो भी तरह तरह की दो तीन साल परिश्रम करके ये लोग तैयार करते हैं उनके आगे कुछ उनके लिए कुछ होता ही नहीं वो भी मनोरंजनक प्रधान विद्या तो का बहुत बड़ा रास या विलोप इतने नहीं विद्या में बहुत बड़ी विकृति इन कथावाचकों के माध्यम से आ रही है एक संक्रामक रोग है लेकिन कलयुग को नमस्कार है यही कह तो हमने एक संकेत किया अब एक नियम है भगवान शंकराचार्य महाभाग ने उस नियम का उपयोग भगवत गीता आदि के भाष्यों में सर्वत्र किया है कर्म जो होता है वो पुरुष तंत्र होता है तंत्र माने अधीन प्रसंगानुसार तंत्र का अर्थ कही सिद्धांत होता है सांख्य कृतांत वेदांत कृतान्त वेद के आगे लग गया अंत अंत माने सिद्धांत सिद्धांत में भी है अंत कृतांत माने सिद्धांत और परतंत्र स्वतंत्र स्वपर के आगे तंत्र जुड़ गया तो उसका अर्थ अधीन होता है तो कर्म जो होता है वह कर्त तंत्र कर्ता के अधीन उसी को कहते पुरुष तंत्र पुरुष के अधीन कर्म में कर्ता स्वतंत्र होता है किंचित स्वतंत्रता उसकी रहती है क्योंकि विकल्प होते हैं ज्ञान में विकल्प नहीं होता है कर्म में वृहिर व इस प्रकार से कर्म में विकल्प होता है ज्ञान में विकल्प नहीं होता वो निर्विकल्प होता है निर्विकल्प आनंद होता है अंतर है तो तंत्र इसलिए वैयाकरणों का सिद्धांत है स्वतंत्र कर्ता अब भी बहुत विचित्र है हमारे श्री शास्त्र आचार्य जी बैठे हैं, वैयाकरण और वेदांती दोनों है और भी बहुत कुछ हैं, मैंने दो का नाम लिया और भी बहुत कुछ है माने साहित्यिक भी है संत भी हैं बहुत कुछ है तो हमने क्या संकेत किया स्वतंत्र कर्ता व्याकरणों का सिद्धांत है और स्वतंत्र का क्या करेंगे कर्ता जो होता है स्वतंत्र होता है इसका मतलब स्वतंत्र माने स्व के अधीन ए कर्म जो होता है स्वतंत्र कर्ता कर्ता कर्म करने में स्वतंत्र होता है अर्थात परतंत्र नहीं होता तो इसका मतलब कर्ितंत्र कर्ता के अधीन है कौन कर्म ये हुआ तो कर्म में किंचित स्वतंत्र है ज्ञान में स्वतंत्र नहीं है क्योंकि ज्ञान के बारे में कहा गया है प्रमाण तंत्र प्रमाणुतंत्र वस्तु वस्तुतंत्र वस्तुतंत्र प्रमाणतंत्र पारतंत्र है और कर्म में स्वातंत्र है इसीलिए गति और स्थिति के समान दोनों को शंकराचार्य जी ने पृथक पृथक प्रस्थान का विषय माना यह सैद्धांतिक है या गति और स्थिति के समान गति के समान कर्म है स्थिति के समान ज्ञान है ज्ञान जो होता है वह तंत्र या प्रमाण तंत्र होता है उदाहरण के लिए इस समय का प्रवचन प्रक्रिया और प्रमाण प्रधान है कल जो चल रहा था वो प्रमेय प्रधान यह प्रक्रिया और प्रमाण प्रधान तीनों सदा रहना चाहिए क्यों तीनों प्रमाण प्रमेय और प्रक्रिया तीनों में दक्षता हो तो साधन पथ पर चलने में सुगमता होती है और फिर व्यक्ति तप हो विनम्रता हो गुरु भक्ति हो ये सब तो है ही तीनों सदा होना चाहिए प्रमाण का बल प्रमेय का बल और प्रक्रिया का बल तो विज्ञान परिपुष्ट होता है तो अब उदाहरण के लिए हम यात्रा कर जा रहे है छीक नहीं सुनना चाहते लेकिन किसी ने चीख दी तो चीख मार दी तो सुनने के लिए बाध्य है क्योंकि ज्ञान जो होता है वस्तुतंत्र या प्रमाण तंत्र होता है बहरे नहीं हैं। सन्निकट किसी ने छीख दिया अब तो सुनने के लिए हम बाध्य हैं, हम लहसुन प्याज से परहेज करते हैं लेकिन जहाँ रहते चारों ओर होटल हैं, वहां लहसुन प्याज के छोट हो नहीं है तो सूंघने के लिए बाध्य हैं, तो ये क्या हुआ नासिका ज्ञानेंद्रिय है ना हम परतंत्र हो गए कर्म करने में स्वतंत्रता जितनी है ज्ञान में उस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है इसलिए स्वतंत्र कर्ता कर्म जो होता है वो कर्ता के अधीन होता है जबकि ज्ञान प्रमाण या वस्तु के अधीन है अब फिर ये शांति पाठ क्यों करते हैं वैदिक बद्रम करण भी इसमें भी मनोविज्ञान है करणे भी कहा न कानों के द्वारा कानों के द्वारा तो कान तो ज्ञानेन्द्रिय है जहां हम बहुत बड़ा एक विज्ञान निकलेगा इससे मंथन करके जहां हमारे लिए ज्ञान को लेकर परतंत्रता है वहां देवताओं के लिए परतंत्रता नहीं है इसलिए देवता से प्रार्थना की जाती देवा देवताओं से प्रार्थना क्यों की जाती है देवता इंद्रिय के प्रयोगता होते हैं और प्रकाशक होते हैं इसका मतलब अधिपति होते हैं एक विचित्र बात हुई ना जहां हम परतंत्र हैं वहां कोई स्वतंत्र हो सकता है जहां हम परतंत्र हैं वहां सभी परतंत्र हैं ऐसा नहीं कह सकते हमारे लिए पारतंत्र है लेकिन कर्णक ग्राम के जो देवता हैं, वे तो कारण के नियामक हैं। कारण चाहे ज्ञानेन्द्रीय कोटि का हो चाहे कर्मेन्द्रीय कोटि का हो चाहे अंतकरण कोटि का हो वो तो चतुर्दश कारण के प्रयोगता होंगे एक एक देवता तो देवताओं से प्रार्थना क्यों की गई इसलिए कि यहाँ पर हम परतंत्र हैं। तो उसमें एक उदाहरण बहुत बढ़िया देते हैं उत्तरा प्रदेश ही आएगा, अधिकतर तो हम उत्तर प्रदेश में ही रहे क्योंकि उत्तराखंड भी तो पहले उत्तर प्रदेश थे मीठा मीठा हब करवा करवा थू ये कहावत है तो देवता को यहां आ जाए प्रकट हो जाए पृथ्वी तो नहीं छुएंगे वो यहीं खड़े हो जाएंगे अपलक नेत्रों से यहीं खड़े हो जाएंगे देवता को पृथ्वी के आश्रय की आवश्यकता नहीं होती देवता आ जाए तो पृथ्वी निष्ठ जो पुण्य गंध है उसी को ग्रहण करने की क्षमता उनकी नाशिका में है अपूर्ण गंध को नहीं विशेषता हो गई या नहीं इसका अर्थ क्या है पुण्यो गंधा पृथिव्याम पृथ्वी में निसर्ग सिद्ध जो सुगंध है उसको भगवान ने विभूति बताया भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी ने बताया हमारे आपके प्रमाद से पृथ्वी में दुर्गंध है स्वतः तो पृथ्वी में सुगंध ही है अब देवता की विशेषता क्या हो गई हमारी क्या है? देवता की नासिका प्राणोपाख्यान उपनिषद में प्राण की महिमा से देवता की यह विशेषता है कि उनकी नासिका पुण्य गंध को ही ग्रहण करती है दुर्गंध को ग्रहण नहीं करती और हमारी आपकी नाक में असुर घुसा हुआ है ये नहीं की आपकी मेरी नाक में नहीं मेरी नाक में आपके नाक में असुर घुसा हुआ है इसलिए हम केवल पुण्य गंध का ही आप ग्रहण नहीं कर सकते अपूर्ण दुर्गंध से दुर्गंध का भी अगर नासिका इंद्रिय काम करती है तो सुगंध के समान ही दुर्गंध को भी ग्रहण करने में वो बाध्य है क्योंकि तो असुर से आक्रांत हमारी आपकी क्या होती है इंद्री होती है या इंद्रियां होती हैं ऊर्धवम गंत सत्वस्था मध्य तिषंत राजसाह जघन्य गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छंतीमसाह और बहुत निकृष्ट प्राणी होते हैं उनकी नासिका पाप की प्रगल्भता से ऐसी बनी होती है सुगंध उनको आती ही नहीं सुगंध लेने की क्षमता नहीं है दुर्गंध कोई, देखी रहे <laughs> उसी में उनको सुगंध का विभ्रम होता है और हम जो हैं मनुष्य जहाँ हम मनुष्य हैं, हम क्या हैं तो बहुत ऊंची चीज है जहां हम मनुष्य शरीर में तादात्म्य तादात्मापन्न है नाराभिमानी है वहां हमारा आपका जो शरीर है हमको आपको जो मनुष्य शरीर मिला है शुभ अशुभ कर्मों के फल स्वरूप मिला है अशुभ कर्म वासुर हो गया अशुभ कर्म है तो हमारे जीवन में असुरों का संवेश है सावधान प्रश्न उठा महाभारत में यह भीष्म दस हजार वरिष्ठ योद्धाओं को महारथ कोटि के महारथी और योद्वाओ को नित्य मारने का व्रत ले चुके थे एक दो नहीं दस हजार किसके दुर्योधन पक्ष के ना पांडव पक्ष के दस हजार योद्धाओं को नित्य मारने का व्रत ले लिए थे यहाँ एक बहुत बढ़िया मनोविज्ञान है महाभारत का अध्ययन तो प्रया लोग कम करते हैं कोई व्यक्ति हमारे श्रद्धेय स्वामी शर्वनानंद जी महाराज कहा करते थे अपने स्तर से प्राप्त विवेक का समाधर करो जितना विवेक हम आप माता पिता के गर्भ से लेकर आए हैं पहले उस उतने विवेक का हम समादर करें अब अर्थ में अपनी ओर से कर रहा वाक्य उनका है अर्थ हम अपने स्तर से करेंगे वाक्य उनका है उन्होंने अपने स्तर से किया स्तर में तो भेद होगा माता पिता के गर्व से जितना विवेक लेकर हम आप आए हमारा आपका दायित्व है उस विवेक का शोधन करके विमल विवेक उसको बनावे तुलसीदास दास जड भरत जी का जो वचन है उसका अनुवाद है विनय पत्रिका में तुलसीदास दास गुरु करुणा विन विमल विवेक न हो बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई माता पिता के गर्भ से जितना विवेक लेकर आए हैं उतने विवेक का समाधान करते हुए विमल विवेक तक उस विवेक को पहुंचावे यह हमारा आपका दायित्व है अच्छा हम हो या आप हो वही कंप्यूटर वाली बात वक्ता हो या श्रोता हो जो चूका वो चूका कितने अंशों में आत्मा की दृष्टि से नहीं देहदी प्राणाता क्रम की दृष्टि से कितने अंशों में मैं बुरा हूं कितने अंशों में मैं अच्छा हूं आप कितने अंशों में बुरे हैं आप कितने अंशों में अच्छे हैं? जितने अंशों में हम या आप प्राप्त विवेक का समादर करते हैं उतने अंशों में अच्छे हैं। और जितने अंशों में हम हों या आप नियम सब लिए है प्राप्त विवेक का अनादर करते हैं उतने अंशों में बुरे हैं किसी दूसरे से कॉपी जचाने की आवश्यकता नहीं है स्वयं जांचने के विधा है हम कितने अंशों में अच्छे हैं और कितने अंशों में बुरे हैं सर्वथा बुरा तो कोई नहीं होता हमारे श्री भारतीय कृष्ण महाराज जिन्होंने विश्व को ज्योत वैदिक गणित दिया इतने बड़े ज्योतिषी थे उनसे एक लाभ नहीं उठा पाया भारत शिष्य नहीं योग्य मिले अगर उनकी एक शिष्या गुजरात की त्रि, त्रि, त्रिपाठी मृदुल त्रिवेदी त्रिवेदी वही वो स्वामी नारायण संप्रदाय की थी वो न मंजूला त्रिवेदी या कुछ नाम था मंजुला त्रिवेदी ना होती उनकी शिष्या तो वो वैदिक गणित भी हम लोगों को सुलभ नहीं होता इतने बड़े वो ज्योतिषी थे कि किसी हाथ में धागा बांध दीजिए उनको पकड़ा दीजिए और जन्मपति बना देंगे उसको इतने बड़े थे के अभी प्रकांड पंडित थे उन्होंने है, सनातन धर्म उनका अंग्रेजी में ग्रंथ है उसका अनुवाद तो हमारे यहाँ से पहले प्रकाशित हो गया मूल इस बार प्रकाशित करने का विचार है प्रूफ इत्यादि लोग देख रहे हैं उन्होंने लिखा कि चाहे किसी का अवतार हो या जन्म हो अगर जन्म हुआ है तो जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं राहु या केतु तो बैठा होगा क्या कोई ऐसा कह सकता कि राहु केतु को कोई स्थान ही नहीं होगा तो उन्होंने कहा कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जन्म कुंडली में कुछ खोटापन न हो क्योंकि जहां राहु होगा केतु होगा उपद्रव करेगा इसलिए ऐसा मत सोचिए कि किसी का जन्म फल पूरा अच्छा ही होगा अगर कोई कहते हैं तो ज्योतिषी या तो आपको धोखा दे रहे हैं या ज्योतिष के नाम पर कुछ ज्योतिषी के नाम पर तो क्या सार निकला तो सार यह निकला कि विमल विवेक तक पहुंचना है अगर हमने प्राप्त विवेक का अनादर किया प्राप्त विवेक का अनादर का अच्छा उदाहरण है आज धारा इसी चल पड़ी एक कुत्ता जो आपके भोजन के समय आता है किलकारी मारता है पूछ लाता है रोटी का इतना सा टुकड़ा आप उसके लिए रखते हैं, बाद में दे देते हैं आपको पता है कि उससे उसका पेट नहीं भरना उसको भी पता है कि इतने से पेट नहीं भरना लेकिन आंखों के द्वारा कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ पूछिला मारता हुआ नाचता हुआ वो रोटी का टुकड़ा पा लेता है वही कुत्ता आपके चौके से पांच घी चुपरी रोटी पांच लेकर चंपत हो जाए आपके सामने नहीं पाएगा उसका हृदय कहता है कि प्राप्त विवेक का हमने अनादर किया है चोरी की भी रोटियां चोरी की भी रोटियां है ये हुआ या नहीं उसका हृदय दब जाएगा इसीलिए हमारे एक सिद्धांत को बौद्धों ने लिया अपहरण किया उनके शब्दों में ही हम कह रहे हैं है हमारा सिद्धांत योग किसका है सीधी बात सब तो हमारा लिया है उसको अपने सांचे ढांचे में डाल दिया वही हो गया बौद्ध दर्शन जैसे बाइबल में कुछ अच्छाई है या सब कुछ अच्छाई है किन्नी की दृष्टि से आप गीता को हटा दीजिए क्या मिलेगा सीधी बात है बाइबल में कुछ आपको ग्रहण करने योग्य सामग्री मिलती है तो गीता की दे लेकिन श्री रामकृष्ण मिशन वाले जब वहां जाते हैं तो उनको रिझाने के लिए क्या कहते हैं जो बाइबल में लिखा है उसी को गीता भी कहती है उल्टी बात कहते हैं। उल्टी बात कहते हैं सच्ची बात यह है कि गीता को हटा दीजिए तो बाइबल में कुछ भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जो ग्रहण करने योग्य हो तो बौद्धों का एक सिद्धांत तो है तत्व पक्षपातो ही स्वभागो धीम तत्व पक्ष पातो ही स्वभावो धियाम विज्ञानवाद के दृष्टि से बुद्धि का हम जीव भी कर सकते हैं सामान्य रीति से बुद्धि भी कर सकते हैं बुद्धि या जीव का स्वभाव है तत्व का सत्य का पक्ष लेना क्या एक बहुत बड़ा है ये जो हम लोग व्यू बनाते हैं ये तो बाईस से वर्ष तो सेवई में है चौबीस घंटे अब इनका त्याग तो बहुत बड़ा है हम थोड़े कह सकते थे डिग्री कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दो बन में तो पढ़ते थे बी में अपने विवेक से हमारी सेवा कौन करेगा पढ़ाई छोड़ी अपना स्वास्थ्य छोड़ा आज हमारा तो एक भी परिचय नहीं था कार्यक्रम की दृष्टि से आज हम कन्याकुमारी से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहीं भी कार्यक्रम बनाना चाहे बना सकते है दिन रात अपने को झोंक के इतना वातावरण बल्कि नेपाल तक सब तो क्षेत्र ही लोगों ने तैयार किया है हम तो केवल दृष्टिकोण देते हैं हमने तो क्या संकेत किया तत्व पक्ष तो ही स्वभाव और ध्यान बुद्धि का स्वभाव है सत्य का पक्ष लेना जीव का स्वभाव है सत्य का पक्ष लेना ये बहुत ऊंची बात इसलिए एक व्यूह रचना है बिना बम के किसी को मारना हो तो कैसे मारे आज का प्रवचन कुछ पूरी की शैली में भी हो गया वाम नीति पर भी बोलते हैं भागवत की कथा कहते समय ताकि जो हमारे आदित्य वाहनि के सदस्य सुनने आते हैं वो चलते फिरते आत्म बम बन जाएं, इसलिए कथा को उस ढंग से ढाल के भी बोलते हैं। तो सीधी बात क्या है सीधी बात है किसी के हृदय में अब सत्य को व्यवस्थित दृष्टि से डाल दीजिए सत्य को व्यवस्थित रीति से अपनी वाणी के द्वारा किसी के हृदय में आप डाल दीजिए उसे मारने की जरूरत नहीं मर गया अब क्या होगा विचित्र कहू विश्राम न ले ही अब उसके हृदय में सत्य का सन्निवेश हो गया ना अगर वो सत्य का पालन करता है तो बहुत अच्छा अब सत्य को ठुकराता है तो सत्य उसे मार डालेगा हो गया एटम्बम से मारने की क्या जरूरत बिना अस्त्र शस्त्र के मारने की विदा है किसी के हृदय तक आप सत्य को व्यवस्थित ढंग से युक्ति पूर्वक अनुभूति पूर्वक डाल दीजिए हो गया अब उसके हृदय में सत्य पहुंच गया सत्य पहुंच गया तो दो ही काम होगा अगर वो सत्य का अनुगामी हो गया तो बाबा यही तो आप चाहते थे हम चाहते थे अगर सत्य का अनुगामी नहीं हुआ तो वो सत्य उसे मार देगा क्योंकि उस सत्य को दबाएगा और सत्य में जाए थे सत्यमेव जयत नाम नितम चार महीने पहले दैव योग से आ गए मेरे पास एक देवता उनका नाम है दिग्गी राजा समझ गए दिग्गी राजा हमारे द्वारका देश ज्योतिष पी, ज्योतिपीठा ज्योतिष पीठाधीश्वर जी के शिष्य हैं वो डेढ़ डेढ़ घंटे मंच पर दो दो घंटे एक दो बार थे मेरा प्रवचन भी उन्होंने सुना एकांत में कभी नहीं आए थे उज्जैन में देव योग से आ गए बातचीत के प्रसंग में मैंने कहा सुनो मुझसे जब भीड़ोगे कोई भिड़ने की बात नहीं थी लेकिन आगे पीछे सोच समझ कर ही मैंने कहा मुझसे तुम है मतलब था कदाचित तुम्हारे हाईकमान या कांग्रेस भीड़ ही जाए तो मैंने कहा सुनो दिग्गी जी दिग्विजय सिंह जी मुझसे आप है तो आप ये मान के चलोगे की संपत्ति और सेना शासन तंत्र के पास है ये दुर्बल है ये है क्या लेकिन आप दुर्बल पर हो कैसे दुर्बल पर हो गये? आपके पूर्वज ही थे ना पीपा साहब रामानंद जी के शिष्य जो थे इनके पूर्वज थे आपकी माता सनातन धर्म आस्था आपके पिता ऊपर लेते जाओ पूर्वज निकलेंगे ब्रह्मा जी वो सब हमारे साथ होंगे आपके साथ कोई नहीं होगा तो आपकी संपत्ति आपके बम गोले हथियार रखे रह जाएंगे आप कहीं के सिद्ध नहीं हो गए ये समझ लो बिना प्रसंग के मैंने कहा ये तो नहीं कह सकते बहुत कुछ सोच समझ के कहा तो आप लोग जो सोचते हो ये बाबा क्या है ये संत क्या होते हैं बहुत भूल करते हो क्योंकि आप ही दुर्बल हो लेकिन हम लोगों को मच्छर के समान समझते हो अपने आप को कुछ और समझते हो जब आप भिरोे तो आप रहोगे के हमारे साथ क्योंकि हम है सनातन सिद्धांत और सनातन सर्वेश्वर के पक्षधर उनके परिकर हो के हम काम कर रहे हैं आपके साथ तो आपकी माता नहीं होगी आपके साथ आपके पिता नहीं होंगे आपके साथ ब्रह्मा जी तक नहीं होंगे हमारे साथ वो सब होंगे इसलिए ऐसा कभी मत सोचना कि शासन तंत्र संतों से या परंपरा प्राप्त मनीषियों से बलवान होता है आप लोग कुछ नहीं हो ये समझकर काम करो अब जाओ उनसे कहा <laughs> तो क्या मतलब हुआ तत्व पक्ष तो ही स्वभाव सत्य पक्ष का पक्ष लेने पर उदाहरण के लिए हमने कहा जो विवेक को दबाता है वो अपनी हत्या करता है तो विमल विवेक तक हमको पहुंचना चाहिए उसका एक उदाहरण देते हैं माता के गर्भ से जितना विवेक लेकर आए हैं केवल उतने विवेक का समाधान करें तो सिद्धों के सिद्ध पीरों के पीर मस्तों के मस्त औलियां के औलिया फकीरों के फकीर अवधूतों के अवधुत हो जाए उदाहरण के लिए यह है एक जो भी कहें चौकी तखत जो भी नाम ले जाए ये उसके ऊपर आसन है उसके ऊपर मैं हूं मोटी भाषा में शरीर है क्यों कहुं? मैं हूं इसमें क्या बिगड़ता है इसी प्रकार से लीजिए चौकी के समान बीच में जो ज्ञान का करण और ज्ञान ये आसन के समान उस पर ज्ञाता हमारे समान बैठा है ये हुआ ना अब इसमें प्राप्त विवेक क्या है केवल शब्द का अर्थ कोई जानता हो मुझे याद है कि देवता की प्रार्थना क्यों करते हैं कर्णक ग्राम के प्रयोगता है ये विषय संभवतः आज वो नहीं ले सकूंगा क्योंकि समय हो गया कल हमको याद दिलाएंगे तो इस विषय पर प्रकाश बृहद रूप में डाला जा सकता है देवता के अधीन कारण है लेकिन हम कर्ण ज्ञानेन्द्रियों पर नियंत्रण करने में समर्थ इसलिए होते हैं कि जो ज्ञान होता है वो वस्तु तंत्र होता है प्रमाण तंत्र होता है अब किसी से पूछा जाए ज्ञाता ज्ञान या एक त्रिप्टी है आप कौन हो केवल सामान्य अर्थ जानता हो द्वैती अद्वैती हिंदू हिंदू का कुछ प्रश्न ही नहीं है तो जिसके आगे ता या ता लगा है उसी को कहेगा ही नहीं की मैं हूँ त्रिप्टी के शिरो में जो स्थित है दृष्टा ज्ञाता प्रमाता घ्राता रसायता मंता उसी को तो कहेगा ना मैं हूं इतना विवेक हम आप माता के गर्भ से लेकर आए या नहीं लेकिन विवेक का अनादर क्या होता है व्यवहार में हम तो प्रमेय तक पहुंच जाते हैं प्रमेय से भी नीचे जाके बैठ जाते हैं आसन से मत डोल रहे तो पी मिलेंगे जो हमको माता के गर्भ से विवेक प्राप्त है कि एक भी तृप्ति है उसमें जो शिरो की सामग्री है जिसके आगे टा या टा लगा होता है हिंदी संस्कृत की दृष्टि से उसी में निसर्ग सिद्ध आत्म बुद्धि होती है मैं दृष्टा हूँ न कि दर्शन और दृश्य मैं करता हूँ न कि करण और कार्य मैं ध्याता हूँ न कि ध्यान और ध्येय मैं प्रमाता हूँ न कि प्रमाण और प्रमेय मैं घराता हूँ न कि घ्राण घरण और घेय मैं रसायता हूं ना कि रसन और रस्य क्रम चला या नहीं इसका मतलब क्या हुआ अब यह हो गया प्राप्त विवेक अब व्यवहार में इसका समाधर करें तो व्यवहार में समादर करें तो क्या होगा कहा पहुंच गए हम लोग लिफ्ट से पहुंच गए ये हम कारणों के नियामक हो गए या नहीं करता जो होगा वो कर्म से प्रत्यक्ष होगा या नहीं प्रमाता जो होगा वो अप्रमेय होगा या नहीं प्रमाण से भी प्रत्यक्ष होगा या नहीं जो दृष्टा होगा वो दर्शन से भी प्रत्यक्ष दर्शन के दृश्यते आने अन दर्शन के कर्म से भी ऊपर हुआ या नहीं तो हम देवता से भी ऊपर उठ गए या नहीं आज यहीं तक पहले देवते ही तो हो जाए फिर देवता से ऊपर उठे हर हर मा